श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद तैतीस भक्तों के साथ कीर्तनानंद में श्री कृष्ण ने कलकत्ता कंसारी पाड़ा की हरि भक्ति प्रदायनी सभा में शुभागमन किया है रविवार बैशाख शुक्ला सप्तमी संक्रांति तेरह मई अट्ठारह सौ आज सभा में वार्षिकोत्सव हो रहा है मनोहर साई का कीर्तन हो रहा है श्री राधा कृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है सखियां श्रीमती राधिका से कह रहे हैं तूने मान प्रणय कोप क्यों किया तो क्या तू कृष्ण का सुख नहीं चाहती श्रीमती कहती है उनके चंद्रावली के कुंज में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया वहां उन्हें क्यों जाना चाहिए चंद्रावली तो सेवा नहीं जानती दूसरे रविवार को बीस पाँच तिरासी रामचंद्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है श्री राम कृष्ण आए हैं वैसाख शुक्ला चतुर्दशी